महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 14 में आपका स्वागत है जब जब भी दुनिया में धर्म गिरता है और पाप बढ़ते हैं तो प्रभु हरि दुनिया में अवतार लेते हैं लास्ट एपिसोड में मैंने एक नई पुस्तक भागवत पुराण शुरू करी जो हमें कृष्ण के जीवन के साथ साथ भगवान विष्णु के पूर्व अवतारों के बारे में भी बताती है हमने पिछले एपिसोड में राजा ययाति देवयानी और शर्मिष्ठा के प्यार को कवर किया और जाना कि कैसे ययाति के जीवन में सभी तरह के ऐशो आराम होने के बाद भी उन्होंने सब कुछ अपने सबसे छोटे बेटे पुरु को दे दिया और खुद ने सन्यास ले लिया ययाति के सबसे बड़े बेटे का नाम यदु या यादू था और उन्हीं के नाम पर यदुवंश शुरू हुआ था हम यदु की पीढ़ियों को फॉलो करते हुए महाभारत काल तक पहुँच सकते हैं और देख सकते हैं कि कृष्ण यदू के ही एक वंशज थे भागवत पुराण बताती है कि मथुरा में इसी यदुवंश के एक यादव राजा उग्रसेन अपनी पत्नी पद्मावती के साथ राज करते थे और कंस उनकी एक संतान थी कंस वास्तव में पद्मावती से नहीं पैदा हुई थी बल्कि उन्हें एक गंधर्व ने उग्रसेन का रूप धरकर पद्मावती के साथ धोखे से पैदा किया था गंधर्व ने पद्मावती को बताया कि ये बच्चा एक गंधर्व और इंसान की संतान बनेगा जब पदमावती को इस धोखे का पता चला तो उन्होंने इस बच्चे को राक्षस बन जाने का श्राप दिया गंधर्व को लगा कि पद्मावती ने यह श्राप उन्हें दिया है तो उन्होंने भी बच्चे को श्राप दे दिया कि उनको हमेशा अपने खुद के लोगों से खतरा रहेगा कंस का पालन पोषण बहुत अच्छे से हुआ और एक बार जब पड़ोसी राजा जरासंद मथुरा पर हमला करने के लिए आए तो कंस ने अकेले ही उनको हरा दिया कंस इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने इंद्र कुबेर और वरुण देवता को भी युद्ध में हरा दिया और यहाँ तक कि इंद्र को मथुरा पर कंस के इच्छानुसार बारिश करने पर मजबूर कर दिया मगध के राजा जरासंध एक बार खुद की शादी के लिए मथुरा आए उनके साथ में उनकी दोनों राजकुमारियां स्तुति और अस्थि भी थी मगध की पूरी सेना भी राजकुमारियों के साथ में आई थी कंस ने इसी समय मगध की सेना को अपना कवच बनाकर अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से हटा दिया साथ ही साथ जरासन ने अपनी बेटियों की शादी कंस से करने की घोषणा की यह सब राजमहल के अंदर किया गया था और जनता को सूचित नहीं किया गया था जब कुछ समय तक उग्रसेन राज्य के सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं दिखे तो कंस ने खुद को राजा घोषित कर दिया कंस के अनेक कजन्स भाई और बहन थे इनमें से एक देवकी भी थी देवकी की शादी शूरसेन नाम के एक यादव राजा के बेटे वासुदेव के साथ हुई थी शादी की सेरेमनी के बाद कंस ने नवविवाहित जोड़ी को अपने रथ से छोड़ने के लिए आमंत्रित किया इसी समय आकाश से आवाज आई कि इस देवकी की आठवीं संतान जिसे आप सवारी करा रहे हैं वही आपकी मृत्यु बन जाएगी कंस इससे बहुत क्रोधित हो गए और देवकी को मारने के लिए उठे लेकिन वासुदेव ने उन्हें यह कह कर रोक लिया कि उनके जन्म में हर बच्चे को वो कंस के पास पहुंचा देंगे इस बात पर कंस ने देवकी और वासुदेव को घर जाने की अनुमति दे दी यहाँ पर पुरानी कहानी याद रखें जहाँ कहा गया था कि राक्षसों और देवताओं के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ था और बहुत से राक्षसों और देवताओं ने धरती पर मनुष्यों के रूप में जन्म ले लिया था भगवान विष्णु ने धरती को राक्षसों से मुक्त करने के लिए धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया क्योंकि यादव वंश विष्णु के प्रिय थे तो इसीलिए भगवान विष्णु का किसी यादव महिला के यहाँ जन्म लेना बहुत स्वाभाविक था ये बात नारद मुनि ने कंस को बता दी कंस वैसे ही देवकी और वासुदेव के बच्चों से भयभीत थे ये सुन उन्होंने तुरंत वासुदेव और देवकी को जेल की कोठरी में फेंक दिया जेल के अंदर लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए वासुदेव और देवकी ने हर साल एक नर बच्चे को जन्म दिया और कंस ने हर बच्चे को विष्णु का अवतार मानते हुए एक के बाद एक मार डाला वो स्पेशल तरीके से आठवें बच्चे से बहुत डरते थे लेकिन नारद की यात्रा के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई भी बच्चा कृष्ण हो सकता है इसीलिए देवकी और वासुदेव के जन्म लेने वाले सभी शिशुओं को मारना उनको ज़्यादा बेहतर लगा इस तरह से छः साल तक वासुदेव और देवकी के सारे बच्चे मार डाले गए जब देवकी सातवीं बार प्रेग्नेंट हुई तो उन्हें लगा कि उनके अंदर बहुत ही शक्तिशाली संतान है वास्तव में ये संतान भगवान विष्णु के सांप भगवान शेषनाग थे देवकी इस बात से बहुत ही खुश थी लेकिन साथ ही साथ उन्हें डर भी लग रहा था कि ये संतान भी मार डाली जाएगी जब भगवान विष्णु ने उन्हें ऐसे परेशान देखा तो उन्होंने देवी दुर्गा को आदेश दिया कि इस बच्चे को रोहिणी को दे दिया जाए रोहिणी वास्तव में वासुदेव की दूसरी पत्नी थी जो गोपियों के साथ रहती थी इस तरह से कृष्ण के बड़े भाई बलराम रोहिणी से पैदा हुए वहीं रातों रात जब देवकी की प्रेग्नेंसी खत्म हो गई तो ऐसा लगा कि उन्हें मिस हुआ है और कंस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस तरह से सातवें पुत्र बलराम को नहीं मारा गया और वो रोहिणी से पैदा हुए वहीं दूसरी तरफ भगवान विष्णु ने वासुदेव को अपनी शक्तियां दी जिससे देवकी भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण से प्रेग्नेंट हो गई प्रेग्नेंट देवकी एकदम अग्नि की तरह चमकती थी इस तरह से चमकती हुई देवकी को देखकर कंच भी थोड़ा डर गए लेकिन फिर भी उन्होंने देवकी को मारने की नहीं सोची आखिरकार आधी रात को बालक कृष्ण का जन्म हुआ देवकी को मध्य रात्रि में भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में दिखाई दिए उनकी चार भुजाएं थी और उन्होंने धनुष शंख गदा और चक्र पकड़ रखे थे वासुदेव ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और देखते ही देखते भगवान गायब हो गए और उनकी जगह एक नवजात लड़का कृष्ण दिखा लगभग तुरंत ही वासुदेव को शिशु टेलीपैथिक रूप से निर्देश दिए गए कि उन्हें गोपियों के पास गोकुल ले जाया जाए जहाँ रोहिणी और बलराम रहते थे तुरंत ही वासुदेव की सारी हथकड़ियाँ खुल गई और उन्होंने बालक को उठा लिया इसी समय जेल के सारे दरवाजे भी खुल गए और सारे गार्ड्स भी सो रहे थे तब वासुदेव ने बच्चे को बाहर निकाला और सीधे गोकुल के लिए प्रस्थान किया उस रात को एक भयंकर तूफान आया हुआ था तूफान से बाल कृष्ण को बचाने के लिए सर्प वासुकी बाहर आए और उन्होंने अपना विशाल फन फैलाकर बारिश से बचा लिया इसी समय यमुना नदी में भी भारी बाढ़ आई हुई थी जैसे ही वासुदेव ने नदी के पानी पर पैर रखा नदी दो पार्ट्स में बंट गई और वासुदेव को सामने सूखा रास्ता देखा नदी पार करने के बाद फिर वासुदेव शहर में पहुंचे और सीधे सरदार नंदा के घर गए इस भीषण तूफान वाली रात को सभी सो रहे थे तो वासुदेव ने नंदा की नवजात लड़की को उठाया और उसकी जगह बालकृष्ण को रख दिया फिर वासुदेव तुरंत वापस जेल में आ गए ऐसे आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग है कि कृष्ण एक भगवान हैं जिन्होंने साधारण मानव के रूप में जन्म लिया है और साथ ही साथ देव की खुद एक राजकुमारी थी तो इसीलिए कृष्ण एक राजकुमार भी हैं जो छुप साधारण इंसान के रूप में रह रहे हैं जैसे ही वासुदेव ने जेल की कोठरी में प्रवेश किया दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया और वो फिर से जंजीर में बंध गए ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो बच्चे के रोने की आवाज आई और इसे सुनकर गाढ़ भी जग गए कंस को तुरंत सूचना दी गई और वो तुरंत बच्चे को मारने के लिए दौड़े लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह एक लड़की है और लड़का नहीं है जैसा की उन्हें उम्मीद थी इसी समय देवकी ने अपने भाई से नवजात शिशु के जीवन की भी भीख मांगी उन्होंने कहा कि एक लड़की इतने शक्तिशाली कंस का क्या बिगाड़ सकती है और उसका जीवन बख्श दीजिए देवकी ने अपने भाई के चरणों में लेटकर अपील करी लेकिन अमानवीय कंस ने इस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने एक बड़ा पत्थर उठाया और इस बच्चे के सिर पर मारने के लिए आगे बढ़े इसी समय बच्चा अपने असली रूप में आ गया बच्चा वास्तव में देवी दुर्गा का ही अवतार था देवी अपने पूरे आठ हाथों वाले रूप में प्रकट हुई और बोली मूर्ख कंस जो आपको नष्ट कर देगा वह अभी भी जीवित है वह गोकुल में बड़ा हो रहा है इसके बाद देवी रूपी बच्चा गायब हो गया कंस को इस समय बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने उनकी बहन के पैर में गिरकर माफी मांगी फिर उन्होंने दंपत्ति को जेल से आजाद करने का आदेश दिया और महल वापस चले गए महल में सभी सलाहकारों ने जब कंस को दुखी देखा तो वो बहुत चिंतित हो गए उनको लगा कि एक दुखी राजा को देखकर प्रजा विद्रोह कर सकती है उन्होंने बताया कि हत्यारा अभी भी जीवित था और उनके राज्य में कई बच्चों के बीच में छुपा हुआ था उन्होंने उस राज्य में हर नवजात लड़के को मारने की सलाह दी अंततः अपने भाग्य को रोकने के लिए कंस ने अपने सलाहकारों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सभी बालकों को मारने का आदेश दिया इसी समय गोकुल में नंद और यशोदा भगवान कृष्ण को खुद का बच्चा मानकर ही पाल रहे थे इस बच्चे को ढूंढने के लिए कंस ने एक पूतना नाम के राक्षसी का सहारा लिया पूतना खुद को एक खूबसूरत महिला के रूप में दिखाती थी और खुद के ब्रेस्ट पे जहर लगाकर बच्चों को पिलाकर मार देती थी एक दिन जब पूतना ने कृष्ण को एक खाट पर सोते हुए देखा तो पूतना ने नंद से बच्चे की प्रशंसा करने का नाटक किया पूतना ने फिर कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और दूध पिलाने लगी कृष्णा इससे मरे तो नहीं बल्कि उन्होंने पूतना के प्राण ही पीने शुरू कर दिए पूतना ने कृष्ण को अपने से दूर करना चाहा, लेकिन कृष्ण कहाँ छोड़ने वाले थे और इसी तरीके से पूतना का अंत हो गया जब पूतना गिरी तो वो वापस अपने राक्षस वाले रूप में आ गई इससे बारह माइल्स के जंगल जल गए बाद में गांव वालों ने पूतना की बॉडी को जला दिया पूतना ने वास्तव में उनके पूर्व जन्म में भगवान विष्णु से वरदान लिया था कि वो भगवान के मानव रूप को देखेंगी क्योंकि पूतना को भगवान विष्णु के रूप ने मारा था पूतना को भी स्वर्ग मिल गया यहाँ रोचक बात यह है कि क्योंकि पूतना ने भगवान कृष्ण को दूध पिलाया था वो भी कृष्ण की माँ मानी जाती है और मात्र उनके संपर्क में आने से ही पूतना को भी मोक्ष प्राप्ति हो गई राक्षसों की दो और कहानियां जहां पर बाल कृष्ण पर कंस ने हमला करवाया लेकिन कंस अभी भी कृष्ण की पहचान नहीं कर पाए थे इन कहानियों में से एक दानव की है जो आकार में एक रथ या का जैसा बन जाता है कृष्ण को इस काट की छाया में रखा गया था और उन्हें वहां खेलने के लिए छोड़ दिया था तब छोटे बच्चे कृष्ण ने पहियों में से एक पहिये को लात मारी और गाड़ी को नष्ट कर दिया इस तरह से राक्षस मारा गया दूसरी कहानी एक राक्षस की है जो एक भवंडर के रूप में आया था इस राक्षस ने बाल कृष्ण को ऊपर हवा में उड़ा दिया ताकि वे उसे नीचे गिराकर मार सकें लेकिन कृष्ण ने खुद को इतना भारी बना दिया कि वो भवंडर ही पृथ्वी पर गिट कर खत्म हो गया ये दोनों मारे गए राक्षस भी स्वर्ग में गए क्योंकि कृष्ण द्वारा मारा जाना भी मृत्यु के चक्र से बचना ही है एक बार बाल कृष्ण दूध पी रहे थे दूध पीते पीते जब उनका पेट भर गया तो वो रुक गए तब यशोदा ने उनके मुंह के अंदर देखा तो उन्हें पूरा ब्रह्मांड ही दिख गया उनका दिमाग इतना अनंत विस्तार नहीं सहन कर सका और वो बेहोश हो गईं। जब कृष्ण और बलराम थोड़े बड़े हुए तो वो अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थे वो हमेशा बछड़ो की पूछ को पकड़कर मिट्टी में उनके पीछे पीछे घिसटते रहते थे ऐसे ही देखते देखते कृष्ण और बलराम बड़े और बहुत नटखट हो गए एक दिन गोपियों ने यशोदा से शिकायत की कि कृष्ण ने उनके बछड़ों को खोल दिया है और सारा दूध पीकर बचा हुआ मक्खन भी खा लिया है और तो और उनका पेट भरने के बाद बचा हुआ मक्खन उन्होंने बंदरों को खिला दिया है इसके साथ ही साथ उन्होंने मक्खन रखने के बर्तन को भी तोड़ दिया जब यशोदा ने कृष्ण को डांटा तो कृष्ण जोर जोर से हंसने लग गए इसको देखकर यशोदा को खुद ही जोर से हंसी आ गई ऐसे ही एक बार यशोदा के पास खबर पहुंची कि कृष्ण मिट्टी खा रहे थे यशोदा ने उन्हें यह कहते हुए डाटा कि मिट्टी गंदगी और कीड़ों से भरी है कृष्ण ने इस बात से इनकार कर दिया कि उन्होंने मिट्टी खाई थी यशोदा ने फिर कहा कि मुझसे झूठ मत बोलो मैं तुम्हारे मुंह को खोलकर देखूंगी यह सुनकर कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया और एक बार फिर यशोदा ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया ये देखकर यशोदा एकदम स्तब्ध रह गई और कृष्ण के मिट्टी खाने के सवाल के बारे में पूरी तरह से भूल गई एक और सुबह यशोदा सुबह उठी और उन्होंने कपड़े धोने और खाना पकाने के लिए अपनी नौकरानियों को निर्देश दिया उन्होंने खुद ने दही बनाने के लिए दूध उबालना शुरू कर दिया तभी वहां एकदम से कृष्ण आ गए और उन्होंने मक्खन खाना और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया यशोदा उनको रोकने के लिए उनके पीछे पीछे भागी और सोचने लगी कि क्या करना चाहिए फिर वो अंदर जाकर एक रस्सी लेकर आई और उन्होंने रस्सी से कृष्ण को बांधने की सोची उन्होंने जब कृष्ण को बांधना चाह तो उन्हें दिखा कि रस्सी दो उंगल छोटी है तो वो थोड़ी बड़ी रस्सी लेकर आई और उन्होंने फिर नापा फिर से रस्सी दो उंगल छोटी निकली ऐसा उन्होंने कई बार किया और हर बार रस्सी दो उंगली छोटी ही मिली तब उन्हें समझ आया कि ये तो वो पूरे जगत के भगवान को एक छोटे से रस्सी के टुकड़े से बांधने की कोशिश कर रही है और दुनिया में ऐसी कोई भी रस्सी नहीं है जो भगवान को बांध सके जब उन्हें समझ आ गया तो एकदम से रस्सी बहुत बड़ी हो गई और कृष्ण ने अपनी मां को उन्हें बांधने की इजाजत दे दी यह प्रतीकात्मक रूप से हमें दिखाता है कि कृष्ण ने यशोदा को रस्सी से बांधने की अनुमति देकर यह दिखाया कि कैसे वह हमेशा अपने भक्तों को वश में करने की इजाजत देते हैं आने वाले एपिसोड में मैं कृष्ण के बैक स्टोरी को खत्म करने की कोशिश करूँगा कि कैसे उन्होंने किशोरावस्था का आनंद लिया कुछ और राक्षसों को मार डाला और फिर आखिरकार अपने क्रूर चाचा कंस से बदला लिया सुनने के लिए धन्यवाद